पवित्र आत्मा ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ शक्ति अब्दुल बहा ने कहा दिव्य वास्तविकता अविचारणीय असीम अनंत अमर तथा अगोचर है पार्थिव संसार प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ सीमित तथा नश्वर है यह नहीं कहा जा सकता कि अनंत वास्तविकता में कमी होती है यह मानव की समझ से परे है और इसकी उन शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती जो सृजित संसार के हृदय क्षेत्र पर लागू होते हैं आता मनुष्य को उस केवल मात्र शक्ति की अत्याधिक आवश्यकता है जिसके माध्यम से वह दिव्य वास्तविकता की सहायता प्राप्त कर सकता है केवल सही शक्ति उसे जीवन स्रोत के संपर्क में लाती है दो छोरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है समृद्धि और दरिद्रता अधिकता और आवश्यकता किसी मध्यस्थ शक्ति के बिना इन परस्पर विरोधी जोड़ों के बीच कोई संबंध संभव नहीं आता हम कह सकते हैं कि ईश्वर और मानव के बीच एक मध्यस्थ का होना अनिवार्य है और यह पवित्र आत्मा के सिवाय कोई नहीं जो सृष्टि को अनिवार्य अर्थात दिव्य वास्तविकता के सम्पर्क में लाती है दिव्य वास्तविकता की संज्ञा सूर्य से दी जा सकती है और पावन आत्मा की सूर्य की कर्णों से जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के प्रकाश तथा ताप को पृथ्वी तक लाती है जिससे सभी प्राणियों को जीवन मिलता है उसी प्रकार मानव आत्माओं को जीवन तथा प्रकाश देने के लिए ईश्वर के अवतार सत्यता के दिव्य सूर्य ईश्वर से पावन आत्मा की शक्ति को लाते हैं देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच किसी मध्यस्थ वस्तु का होना जरूरी है सूर्य स्वयं पृथ्वी पर नहीं उतरता और न ही पृथ्वी सूर्य पर जाती है यह संपर्क सूर्य की किरणों द्वारा किया जाता है जो प्रकाश ताप और गर्मी लाती है पावनात्मा ईश्वरीय अवतार सत्य के सूर्य ईश्वर का प्रकाश है जो अपनी अनंत शक्ति द्वारा मानवमात्र के लिए जीवन और बोध लाती है सभी आत्माओं को दिव्य ज्योति से परिपूर्ण करती है और सारे विश्व को ईश्वरीय दया के वरदान देती है सूर्य की किरणों के प्रकाश तथा ताप के माध्यम से बिना पृथ्वी सूर्य के कोई लाभ नहीं उठा सकती इसी प्रकार पावन आत्मा ही मनुष्य के जीवन का कारण है पावन आत्मा के बिना उसके पास ज्ञान शक्ति नहीं होगी वह वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसके द्वारा वह शेष सृष्टि पर अपना महान प्रभाव प्राप्त करता है पावनात्मा की दीप्ति मानव को विचार शक्ति प्रदान करती है और उसे खोज करने के योग्य बनाती है जिनके द्वारा वह प्रकृति के नियमों को अपनी इच्छा इच्छानुसार झुकाता है यह पावनात्मा ही है जो ईश्वरातारों के माध्यम से मनुष्य को आध्यात्मिक गुण सिखाती है और उसे अमर जीवन प्राप्त करने के योग्य बनाती है ये सभी वरदान पावन आत्मा मनुष्य पर लाती है आता हम समझ सकते हैं कि पावन आत्मा ही सृष्टा और सृष्टि के बीच मध्यस्थ है सूर्य का प्रकाश और उष्णता पृथ्वी के फलने फूलने का कारण है और सभी विकासशील वस्तुओं को जीवन देते हैं और पावन आत्मा मानव आत्माओं को स्फूर्ति प्रदान करती है दो महान धर्म प्रचारक सेंट पीटर तथा सुसमाचारक सेंट जॉन कभी सादा विनम्र मजदूर होते थे जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिश्रम करते थे पावनात्मा की शक्ति से उनकी आत्माएं दीप्तिमान हो गई और उन्होंने महात्मा ईसा मसीह के अनंत वरदान प्राप्त किए